को इंद्रियों को देह को मन को इनको सबको शत्रु कहा गया ये सब शत्रु हैं ये सबसे सावधान रहो अपने हृदय रूपी अपने आत्मा परमात्मा के घेरे के भीतर वहीं पर अपने आप को सुरक्षित रखो अगर वहां से तुम निकले बाहर जरा सा तो बस ये बात ये सब चारों तरफ जिसके लिए की चारों तरफ शत्रु अपनी सेना डेरा डाल बैठा हो ऐसे उस समय बैठे हुए बाहर निकले नहीं कि इनका असर हुआ नहीं माया का महिमा ये भी है कि यह वेश बनाती है ऊपर से दिखाई देगी सुंदर और भीतर भीतर इसमें है ये माया का प्रभाव व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा कि हम क्या कर रहे हैं जीव को ये नहीं समझ में आता कि हम के माया के जाल में फंस रहे हैं ये बात उसे समझ में नहीं आती उसे ये लगता है कि बस हमें जो है वो हम जो कर रहे हैं वो यही जो हम समझ रहे हैं यही सीखे जीव को अहंकार आएगा लेकिन जीव लगेगी तो अहंकार बिल्कुल ठीक है जीव में क्रोध आएगा लेकिन वो अपने आप उस समय समझेगा तो क्रोध तो बिल्कुल ठीक है वो अपने आप हाँ ही अपने भीतर युक्ति ऐसी लग जाए ये बिल्कुल ठीक है और जस्टिफाई करेगा। इसको क्या कहते हैं ये माया जो ये ये जो कुछ भी करती है वो इस प्रकार से करती है कि जीव उसे अपने भीतर जस्टिफाई करता रहता है इसलिए कहते हैं कि तुम अपनी बुद्धि के ऊपर भरोसा करके मत चलो शास्त्र बार बार सावधान करते हैं चाहे ज्ञानी हो चाहे भक्त हो शास्त्र का सहारा लो, संतों के समय पर ध्यान दो शास्त्र के वचन पर ध्यान दो ये समझो वो बात ठीक है हमारी बुद्धि में चाहे जितना ठीक लग रहा हो वो ठीक नहीं अगर हमारी बुद्धि में जो ठीक लग रहा है वही शास्त्र नहीं कह रहा है तो आश्वस्त हो जाओ कि ठीक है इसके माने जो है हमारी बुद्धि ने ठीक बताया लेकिन हमारी बुद्धि बता रही कुछ और और शास्त्र बता रहा उसके विपरीत तो इसके मैने क्या है कौन थी कहे शास्त्र गलत हम थी तो थी माया है पहचान उसकी है ही कैसे जाने कि हमारी बुद्धि के ऊपर माया छाई हुई है हा? उसको शास्त्र को देख करके उसके परीक्षा करो पता चल जाए ये नियम इस प्रकार इसलिए कहते हैं कि यह है कि, ये, कि जिसके हृदय में ये भक्ति सदा बनी रहती है त्री बिलोक माया सकता भक्ति बनी रहती है की सदा भगवान का स्मरण करता है रहता है और सदा जैसा कि शास्त्र कहते हैं उस प्रकार से परमात्मा भाव में जुटा रहता है परमात्मा के चरण पकड़े हुए है यह निरंतर भगवान का स्मरण कर रहा है निरंतर भग... परमात्मा में समर्पक भाव से जीवन जी रहा है बस ये कर रहा है तो फिर उसकी बुद्धि में विचार जो कुछ आएंगे वो पारमार्थिक विचार ही आए माया में बात विचार नहीं आएंगे तो कर ना सके कछनिजी प्रभुताई तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति के ऊपर माया कोई प्रभाव नहीं डाल सकती जो भगवान का भक्त है सदा ही भगवान की भक्ति जिसके हृदय में है भगवत भक्ति में जो लगा हुआ है ऐसे व्यक्ति के ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ विचार जे मुनि विज्ञानी कहते हैं कि ऐसा विचार करके जो लोग मुनि लोग हैं विज्ञानी लोग भी हैं जा चाहे भगत सकल सुख खानी कहते हैं कि असविचार मैंने जिन लोगों की ये बात समझ में आ गई तो वो चाहे विज्ञानी हो गए हों चाहे मुनि हो गए हों लेकिन ये लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान हमें भक्ति प्रदान करो अगर ज्ञानी व्यक्ति के सामने भगवान आ जाए और उसको दर्शन दे और भगवान के वरदान मांगो तो ज्ञानी व्यक्ति क्या मांगेगा कि हे भगवान और तो सब कुछ हमें प्राप्त है आप अपनी भक्ति दो ऐसे कहते हैं के लिए भी कहते हैं ज्ञानी विज्ञानी के लिए कहते हैं विज्ञानी के माने क्या जो जिसको की परमात्मा का साक्षात अपरोक्ष दर्शन है जो अपने साक्षी भाव को पहचान गया है जो जान गया ये साक्षी आत्मा है जो जान गया ये आत्मा ही सर्वात्मा है ये सर्वात्मा ही परमात्मा है ऐसे करके जो अनुभव कर रहा है अपने आप अपने अंतरतन में वो विज्ञानी है महाभारत में एक स्थान पर आता है ब्यासी लिखते हैं कि मुनि किसे कहते हैं तो कहते हैं कि अरण्य में बात करने वाला कोई मुनि कहलाता हो तो वो मुनि नहीं है ये तो लोग भले कहते हैं जो घर बार छोड़ करके वन में बास करने लगे तो कहते हैं वो तो मुनि है लेकिन ये तो लौकिक बात है कहने की बातें हैं तो वास्तव में मुनि वो है जिसको की अपने हृदय में परमात्मा की अनुभूति और प्रतीत हुई उसी परमात्मा भाव में स्थित है वहाँ वो कहते हैं कि मुनि जो है वो अर्ण बात से नहीं है मौनाक मुनि जो व्यक्ति अपने हृदय में मौन स्वरूप परमात्मा का दर्शन कर रहा है वो मुनि है मौन से मुनि बना है मौन के माने कोई मौन जो बाणी का मौन नहीं है। मन का मौन नहीं आत्मा का परमात्मा का जो मौन है वो मौन मौन है उस परमात्मा में जो स्थित है वही व्यक्ति मौन है और जो मौन है वही मुनि है तो ऐसा माने जो मुनि है वो भी उस पद को प्राप्त करके भी क्या यात्राएं बाद में बाद रह जाती है कि बस भगवान की भक्ति प्राप्त या दूसरे प्रकार से कह सकते हैं ज्ञानी लोग भक्ति शब्द का प्रयोग न करें तो ऐसे कहते हैं कि ठीक है कि सर्वत्र बात पर जो परमात्मा है आत्मा है उसका अनुभव हो गया लेकिन अब हमारा चित्त इसी आत्मा में इसी परमात्मा में सदा दृढ़ता के साथ में स्थापित रहना चाहिए ये चाहते है इसके लिए निर्ध्यासन करते हैं निरंतर आत्मचिंतन में लगे रहते हैं धीरे धीरे करके विपरीत वासनाएं छूट जाए निरंतर आत्मभाव बना रहे अगर आत्मभाव आ गया और दृढ़ता के साथ में आ गया 24 घंटे बना रहता है तो फिर इसके माने वो भक्ति ही है भक्ति से कुछ अलग बात नहीं है तो इस प्रकार से ये कहते हैं कि अश विचार जी मुनि विज्ञानी जाचा ही भगत सकल सुख खानी भक्ति जो है सब प्रकार से सुखदायक है सुख की खानी है कि मैंने उसमें कोई दुख नहीं माया जितना ही जीव को दुखी करती है भक्ति जीव को उतना ही सुखी करती है सारे जीवन के दुखों के कारण माया और सभी सुखों का कारण भगवान की भक्ति है परमात्मा का ज्ञान है भक्ति है तो कोई दुख नहीं दुख ही नहीं निषेधात्मक रूप से दुखों से छुटकारा भक्ति नहीं कर देती है बल्कि सुख भी प्रदान करती है ऐसी ही माया जो है जीव के आनंद से विमुक्त कर ही देती है और उल्टा उसे दुख और देती है ये जो है यदि कोई व्यक्ति दुख का कभी अपने अंदर अनुभव करता है आ? तो शास्त्र के अनुसार क्या हुआ उसे ये नहीं समझ बड़े चतुर हैं बड़े ज्ञानवान है बड़े बुद्धिमान है अरे जो दुख हो रहा है वो इसी बात का स्वयं प्रमाण है कि माया जाल में फंसे है झांजित होशियार हो बने झंझीते चतुर बने गए ये तो सूत्र है शास्त्र का उसको अप्लाई करके देखो बस इतनी मात्र से समझ लो कि दुख लगता है कभी कभी अपने मन में किसी भी प्रकार का दुख लगता हो भय लगता हो चिंता लगती हो कोई इसी प्रकार का कोई क्लेश लगता हो तो समझ लो इसके माने है माया का प्रभाव छाया हुआ है उससे भी छुटकारा नहीं है और जब हृदय में स्वयं अपने हीतर से संतोष आ जाए तप्ति आ जाए धन्यता लगने लगे अपने अंदर से ही आनंद के अनुभूत होने लगे शांति शं, का अनुभूति होने लगे निर्भयता आ जाए निश्चिंतता आ जाए तो समझ लो क्या हुआ कि भक्ति आ गई ये सब भक्ति के लक्षण भक्ति में सारे गुण इसी बात के भगवान का ज्ञान भी आ गया भक्ति भी आ गई और ये कोई किसी दूसरे को बताने की बात नहीं है ये तो स्वयं सूत्र है शास्त्र के और जैसे कोई मैथमेटिक्स में एक फार्मूला होता है सवाल लगाने के लिए वो फार्मूला अप्लाई कर दिया आगे देखा तो उसका उत्तर आ जाता फार्मूला लगा देता इसी प्रकार की ये तो गलत है अध्यात्म विद्या की अध्यात्म विद्या के सूत्र बता दिए गए शास्त्रों में अब इसको अपने अंदर अप्लाई करो अपना जीवन ही एक सवाल है उसका हल ढूंढना है तो उसमें अपने ये फार्मूला अपने सवाल अपने जीवन के सवाल में लगाओ अप्लाई करो हल देखो उसका कोई ये इस प्रकार के लिए में लिखे है तो लिखे रहने दो लिखे रहने मात्र के लिए थोड़े हैं उनका जीवन में प्रयोग करके देखो तो कहते है की जाचाई भगत सकल सोता नहीं तो ये रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई कहते है ये जो ये जो रहस्य है ये आध्यात्मिक रहस्य है यहाँ कहते हैं ये रहस्य रघुनाथ का ये तो भगवान का रहस्य है रघुनाथ भगवान श्री राम जी का या परमात्मा का या ब्रह्म का उसी का ये रहस्य है बेग न जाने कोई ये कोई जल्दी जल्दी जानता नहीं परमात्मा का क्या रहस्य है कि परमात्मा सत्सवरूप है और जैसा कि बताया कि माया क्या है उसका निगेटिविटी है हा? और ये है परमात्मा की विपरीत लक्षण वाली परमात्मा से भगवान से और इस माया से दोनों के बीच में प्रेम संबंध नहीं है ऐसा करके इस रहस्य को जो जानता है वो रहस्य को जानता है तो जानता है कि इस माया की जाल में नहीं फंसना चाहिए बीमा ऐसी वस्तु तो ही नहीं जिसके जाल में फंसकर के जीवन जिये रहे तो यहाँ कोई कल्याण की आशा करे कोई व्यक्ति तो उसको रास्ता मालूम हो गया इस प्रकार और जो ये जानता है कि परमात्मा परमात्मा की प्रीति परमात्मा भाव में स्थित रहना अपने आप को परमात्मा में देखना या अपने चित्त को परमात्मा न ही लगाई रखना और संसार से वरस्त रहना ये भक्ति है इसी में सारा सुख है जो इस बात को समझता है और ऐसा ही कर भी रहा है तो वो भी भगवान के रहस्य को जानता है जिसने की फिर परमात्मा की भक्ति जिसके किदय में आई परमात्मा में समर्पित हुआ और फिर एक प्रकार की निश्चिंतता अनंत सुख आनंद की अनुभूति से हुई तब तो वो अपने आप समझ लेगा कि यही रास है परमात्मा का ये रास हमारे अनुभव में आ गया अब हम जान गए कि देखो कि परमात्मा की क्षण में जाने से उसका निरंतर चिंतन करने से कैसी शांति विश्राम मिलती है वो अनुभव है उसी से वो अपने परमात्मा का राश्य भी समझ गया ये राहस रघुनाथ कर बेग न जाने ही कोई और तो जो जाने रघुपति कृपा सपने में मोह न हो कहते जो इस बात को जानता है उसका फल क्या के देखो कम जाना भगवान की रहस्य को जब वो मोह में न पड़े अगर जान गया भगवान का राहस को तो फिर मोह में नहीं पड़ेगा सपने में मोह न हो जागृत की तो बात है क्या सपने में भी मोह में नहीं पड़ेगा मैंने भूल भी मोह नहीं पड़ेगा और मोह पढ़ने के माने अपने संस्कृत के साहित्य में मोह का तात्पर्य है परमात्मा को न जानना और माया को यह सत्य समझना किसी का नाम मोह है संक्षेप में एक शब्द उसके लिए मूर्ख गढ़ गया मोह अप्रती और मिथ्या प्रती परमात्मा की अप्रती और माया की मिथ्या प्रती थी मैंने मिथ्या माया वही सत्य लगे वो मिथ्या प्रती ये दोनों मिलकर के मोह ये परिभाषा शंकराचार्य जी की अंग्रेजी मनवाद किया स्वामी जी ने तो नॉन एप्रीहशन ऑफ द ट्रुथ और प्लस मिस एप्रीहेंशन ऑफ माया माया का मिस एप्रिहेंशन ये दोनों मिलकर के मोह कहलाता है व्यवहार में सामान्य रूप से सिंप्लीफाई कर लिया लोगों ने तो मोह माने शरीर में परिवार में धन संपत्ति में जो अटैचमेंट है उसको मोह कहने लगे ये उसका सिंपलीफाइड रूप है वास्तविक रूप नहीं है व्यवहारिक रूप उसका मोह का शब्द कैसे बनेगा कहीं कहीं मोह के मने अज्ञान भी अज्ञान के पर्यावाची रूप में वो शब्द प्रयोग करते रहते हैं कि अज्ञान में पड़ गए मोह में पड़ गए मने अज्ञान में पड़ गए <coughs> तो इस प्रकार से ये फिर जिसको कि परमात्मा का राष्ट्र ज्ञान हो गया ये राष्ट्र रघुनाथ कर वेग न जाने को मनी ज्ञान की बात है देखो भक्ति में भी ज्ञान है कि जो इस राष्ट्र को जानता है वो ज्ञानी है और जो ज्ञानी है फिर वो मोह में नहीं पढ़ता माने अज्ञान में फिर नहीं पढ़ता तो सदा अपने ज्ञान में ही रहता है लेकिन ज्ञानी व्यक्ति को जो शाब्दिक ज्ञान वाले हैं और जिन्हें परमात्मा का राष्ट्र पता नहीं है यथार्थ रूप में उस परमात्मा को नहीं जानते वे लोग मोह में पड़ जाते हैं आशक्ति घेर लेती माया उनको घेर लेती है कच्चे ज्ञानी को कच्चे भक्त को उनके ऊपर तो माया का सब जाता है इसलिए जो जान, जो जाने रघुपति कृपा सपने हो, हो। रघुपति कृपा भी इसके साथ में जोड़ दी कहते देखो दे इस प्रकार से ज्ञान तो ज्ञान ही है भगवान की कृपा भी है ज्ञानी है तो ज्ञानी है लेकिन भक्त भी है तो उसके ऊपर भगवान की कृपा भी है दोनों तरफ से बल <laughs> जीव ने भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित किया ये जीव की मानता है और भगवान ने जीव को अपना लिया हाँ ये भगवान की कृपा ये दोनों मिलकर के फिर सुरक्षित स्थान में पहुंच गए अब फिर कहीं कोई जो हो भय चिंता की बात नहीं अब कहीं मोह के लिए मैंने संसार चक्र में नहीं पड़ता दुखों में नहीं पड़ता पुनर्जन्म के चक्र में नहीं पड़ता इस प्रकार के जो अन्य प्रकार के दुख आदि नाना प्रकार के है वो सब उसे नहीं भूलने पड़ते और ज्ञान भगतिक भेद सुनो सुप्रवीण सुप्रवीण अब ने देखा कि गौर बड़ा समझदार है हम जो बात समझाते हैं समझ में आती जा रही है तो कहते तुम तो बड़े होशियार हो तुम तो बड़े समझदार हो अच्छा हम तुमको और भी बताते हैं तो जब कोई बात समझने वाला व्यक्ति मिलता है तो और भी समझाने की बात समझती है और जो जो साधारण सी बात नहीं समझ में आ गए सी डी ने समझ में तो आगे की कहा के क्या सुनाने लगे उसको तो को लगा की गरुड़ तो बड़े समझदार हैं, जो बात बताते जाते हैं उनको बड़ी समझ आ रही तो उनका अच्छी बात हम और भी तुम्हें बताते हैं कि ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है और ज्ञान भक्ति कर भेद तो सुनो सुप्रवीण हे सुप्रवीण गरुड़ हम तुमको और भी एक अंतर बताते हैं ज्ञान और भक्ति में क्या है और जो सुन हो राम पद प्रत सदाएव छीन और उस को भी समझेंगे तो जैसे जैसे स्वर्ण लगेगा ज्ञान से भक्ति की श्रेष्ठता समझ में आने लगेगी तो भगवान के चरणों में प्रेम हो गई भक्ति जागृत होगी भक्ति व्यक्ति को कब तक, तक नहीं प्राप्त होती है जब तक कि भक्ति के रहस्य को नहीं समझता भक्ति की महिमा को नहीं समझता तब तक व्यक्ति भक्ति, भक्ति का आदर नहीं करता लेकिन जहां उसे पता चले कर भक्ति तो बड़े काम की चीज है भक्ति तो बड़े महत्व की है इसके बिना तो जीवन ही जर्थक है ऐसे करके जहाँ उसका मूल्य समझ में आने लगा जो तो फिर अपने चित्त को परमात्मा में लगाता है स्मरण करता है ध्यान करता है चिंतन करता है परमात्मा की क्षण में जाने का भाव बनाता है शरणापन्न बनाता है तदबुद्धि तदात्माना तद, तद, तद निष्ठा तद ये भक्ति हो गई तद बुद्धि तत्म परमात्मा तद, तद बुण्धी, अपनी बुद्धि को परमात्मा में लगाया तदबुद्धि तद आत्माना अपने मन को भी उसी के साथ जोड़ा अपने आप को उसी के साथ जोड़ा कि हम तो भगवान के ही हैं भगवान हमारे हैं हम उनके हैं तद आत्माना तन उसी में निष्ठा रखी निष्ठा माने उसी में स्थित रहे छोड़े नहीं उसको तन निष्ठा तत्परायण और उसी परायण मान उसी में समर्पित हो उसी को समझे को उसी हो जैसे कि संसार में व्यक्ति विश्व में पारायण होता है धन के परायण होता है धन मिलेगा तो शांत सुखी है विषय प्राप्त होगी तो सुख है ये विषय परायणता उसके स्थान में परमात्म परायणता तो ये भक्ति होगी तो ये भक्ति को भी बताने के लिए तरह तरह से बताते हैं इस प्रकार की चारों बातें भक्ति के लक्षण इस प्रकार थे तो उसके हृदय में जिसको भी समझ में आई भक्ति की महिमा क्या है तो फिर वो हो तो भगवान के करणों में उसे प्रेम प्राप्त होगा प्रीति सदा अविछी वो प्रीति भगवान में सदा बनी भी रहेगी होगी तो दृढ़ हो जाएगी तो सदा बनी रहेगी और अभिष्न के मन जो अभिछिन्न नहीं होगी नष्ट नहीं होगी घटेगी नहीं बिगड़ेगी नहीं फिर मिटेगी नहीं तो सदा ही बनी रहने वाली भक्ति फिर उसे स्थायी भक्ति भगवान की प्राप्ति हो जाएगी तो देखो ज्ञान और भक्ति का अंतर बड़ा सुंदर ढंग से यहाँ पर बता दिया अब आगे एक लंबा प्रसंग है इसमें बहुत चौपाइया है कल तो देखेंगे इसमें उसमें किस प्रकार की ज्ञान और भक्ति का अंतर दोनों का साधना के रूप में आगे बताते हैं कि देखो साधना करने में ज्ञान की साधना कठिन है और भक्ति की साधना आसान है कैसे जैसे एक पहाड़ी कहावत है नहीं सत्तु मलभक्तु घोरे तक खाए तक चले बड़ी मुश्किल है और धन भी सारे कूटे खाए चलते हुए सत्तु व खाना जो है हाँ, जो लेकर के चलते यात्रा में सत्तू तो खराब कैसे कि सत्तू मलबत्तू घोरे तब खाए तब चले बड़ा काम है और धान सावन लेकर के चलो धान लेकर के चलो तो धान में क्या धान बिचारे कूटे खाए चलते हुए <laughs> क्या मतलब हुआ शिष्ट <laughs> मारे जो कठिन काम है सोमी आसाद कितना आसान बता दिया है धन बिचारे कुटे खाइए अरे धान ही तो कूट रहा है घंटों कूटते रहो पका खा ले <laughs> तो उनको तो खेलिए धन बेचारे कुटे खाए चलते हुए और सतू बलबत्तू घोरे तब खाए देव कितना कठिन है अरे सतु ने क्या करना है उसमें लेके पानी डालो घोरे खा लो तो तो बोले इनके नहीं साबुदा इसलिए साधन किसको कौन जिसको कि जो सुगम दिखाई देता है जिसकी जिस प्रकार की रुचि है उसको उसी वही सुगम बताया अब किसी व्यक्ति को अपने चावल अच्छे लगते हतो अच्छे नहीं लगे तो वो तो ऐसे ही बोलेगा है कि धान बिचारे कूटे खाए चलते हुए आप देखो आगे चल करके इसमें बताते हैं कि भक्ति कितनी आसान है आ, उसमें कुछ करने धरना नहीं और ज्ञान में तो बड़ा काम है बहुत लंबी चौड़ी साधना है उसका सबका प्रणाम नान्या स्पृहार रघुपतेमी सत्यम बदाम चवान अखिलांतरात्मा भक्ति प्रयत् रघुपुंगे का श्रीराम जयराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय